देवी भागवत पुराण में एक प्रसंग आता है देवदत्त ब्राह्मण को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की इच्छा हुई। देवदत्त ब्राह्मण ने गोविंद मुनि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया दृष्टि ज्ञ करने वाले गोविल मुनि जब मंत्रोचार करते तो सांस लेने में कभी-कभी मंत्र की विधम टूट जाती थी देवधक ब्राह्मण विद्वान था उसने देखा कि ये सकाम कर्म है ध्यान देना इस बात को सकाम कर्म करने में अगर गलती होती है तो गड़बड़ हो जाती है निष्काम कर्म में अगर थोड़ी बहुत भी गलती हो जाए तो भगवान चला लेते हैं कि मेरे लिए कर रहा है अगर संसार के लिए करते हैं तो थोड़ा सा भी गड़बड़ बड़ा दुख देती है ईश्वर के रास्ते चलते हैं तो कभी गलती भी हो जाती तो परमात्मा संवार लेता गोविंद मुनि से पुत्रेष्टि यज्ञ कराने वाले देवदत्त को हुआ कि देवी भागवत पुराण की कथा बता कि मैं यज्ञ करा रहा बताऊ कर विश्वास लेते समय मंत्रोच्चार में गड़बड़ कर देते हैं शायद गड़बड़ वाला बेटा पैदा हो देवदत्त ने गोविंद ऋषि को डांट दिया अब स्वार्थ होता है वहाँ अर्जन बढ़ती है तो क्रोध आता है और व्यक्ति को जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक, तक देह के मान अपमान में चित्त उद्विघ्न हो जाता है गोविंद मुनि ऐसी पुत्रष्टि यज्ञ कराने वाले देवदत्त ब्राह्मण ने उनका थोड़ा सा स्वर भंग होने के कारण उनका अपमान कर दिया कैसा यज्ञ कराते मंत्रोच्चार का कल नहीं उत्कृष्ट यज्ञ करा दे तो गोविंद ऋषि भी है मूर्ख ब्राह्मण स्वर का भंग अगर श्वास लेते समय हो जाए तो वो दोष नहीं माना जाता है क्योंकि प्राणी का श्वास लेना अनिवार्य है जो अत्यंत अनिवार्य है नैसर्गिक है उसमें स्वर भंग होने का दोष नहीं लगता और फिर भी तूने मेरा सभा में अपमान कर दिया मूर्ख तुझे महामूर्ख बेटा पैदा होगा अब आवेश में क्रोध में कह दिया वो जमाना था कि आदमी के मन में ये सच्चाई थी इसलिए उसके वचन में वर या श्राप में ताकत रहती थी मन एक सत्य स्वरूप परमात्मा से स्फुरित होने वाला यंत्र है और ये मन एक नहीं है समि मन का संचालक पावर एक है जैसे तरंग एक नहीं अनेक तरंग है उसका उद्गम स्थान सागर है ऐसे ही एक मन नहीं है अनेक मन है उसका उद्गम स्थान शुद्ध चैतन्य आत्मा है परमात्मा है। जब मन मलिन होता है तो उसके संकल्प का बल नाश हो जाता है और मन तप से ध्यान से सेवा से दान से पुण्य से सच्चाई से मन पवित्र होता है तो उसका पावर होता है झूठ बोलने से मन का प्रभाव क्षीण हो जाता है महाराज सत्य में शक्ति है और सत्य स्वरूप ईश्वर की उपासना करने वाले उस मुनि के मन में जरा खिण आ गई और मुनि ने श्राप दे दिया देवदत्त ब्राह्मण आवेश में आकर तो मुनि को टोक लेकिन आवेश लंबा समय नहीं टिक मुनि का आवेश भी लंबा समय नहीं देखता वो चरणों पे गिर पड़ा देवदत्त के महाराज मैंने आपको टोक दिया। मुझे क्षमा कर तो मुझे मूर्ख बालक मिलेगा इससे तो न मिले तो अच्छा है तो अच्छा बहरा हो तो अच्छा लूला लंगड़ा अच्छा लेकिन मूर्ख बालक ब्राह्मण को शोभा दे देता मूर्ख और जूठा आदमी दगाबाज आदमी न ब्राह्मण को शोभा देता है न कोई ऊंचे पवित्र आत्मा के घर शोभा देता है मूर्ख और कपटी जूठा इसलिए महाराज क्षमा करें मुझे अपने कुपित होकर श्राप्या से बचाई मैं आपका यजमान हूँ गुरु ऋषि का मन पिथल गया तो अब मैं बोल दिया मूर्ख तो, तो रहेगा हो होगा पैदा लेकिन सदा मूर्ख नहीं रहेगा सदा मूर्ख नहीं रहेगा महाविद्वान हो जाएगा ये सृष्टि का संचालक बल मन है तुम यहाँ पहुंच के तो मन से पहुंचे तुम घर जाते हो तो मन से जाते हो तुम दुखी होते हो तो मन से होते हो सुखी होते हो तो मन से होते हो धर्मीक होते, होते हो तो मन से होते हो निर्भीक होते हो तो मन से होते हो तुम कायर होते हो तो मन से होते हो शरीर को तो पता नहीं कायरता क्या होती है आत्मा के पास कायरता का कुछ एक बाल फरक नहीं सकता तुम होते होते होते तो मन से होते और वीर होते तो मन मन मन से से और वीर वीर वीर शरीर शरीर शरीर क्या होगा मन तुम्हारा वीर होता है है तब शरीर में वीर शरीर कितना ही तंदुरस्त है, लेकिन मन में विकार आ जाए कपट आ जाए शरीर ज्यादा तंदुरुस्त नहीं रहेगा राम मूर्ति एकदम दुबले पतले थे जिन्होंने अपने छाती पर हाथी चढ़ा दी जिन्होंने अपने हाथों से दोनों तरफ की रेलगाड़ियों के जंजीर खींच के रेलगाड़ियों को रोक दिया जिन्होंने बड़े बड़े भगीरथ कार्य दिखाए पहलवानी जगत में वो पहले बिल्कुल पतले दुबले थे स्कूल जाते जाते हंस जाते थे फिर उन्होंने हनुमान जी की कथाएं और जो आदमी जैसा चाहे चाह हो सकता है मन में प्रचुर बल है इस प्रकार की गाथाएं सुनी और संकल्प किया के मैं पहलवान होगा स्कूल जाते जाते बारह वर्ष की उम्र तक स्कूल जाते जाते थे रास्ते में आराम करना पड़ता था ऐसा दुर्बल आदमी जरा सा खाए तो वॉमिट हो जाए दस्त हो जाए इतना कमजोर हो जा राम मूर्ति विश्व विख्यात पहलवान हो गया उसको बात समझ में आ गई कि अगर मन को मोड़ लिया सब कुछ हो सकता है विदेश का बड़ा पहलवान को भी राम ने टोटे चबा दी ऐसा महान हो गया कहा तो दुर्बल बालक चार कदम चलने में सास खुलती और वही अगर संकल्प किया और मन को विकसित किया होगी इसीलिए शास्त्र कहते हैं मन एवं अनुसारण कारण बंद आप जब अपने मन से गिर जाते हैं तो बाहर उठाने वाले थक जाएंगे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके डजनो एमपी हाथ में थे और कई दर्जनों एमएलए जिनकी चाकरी में, तो में थे लेकिन मन से जब गिर गए हार गए तो उन लोगों की जो जेल में थे बाद में तुम भी जानते हो ऐसे लोगो को जयराम जी बोलना पड़ेगा तो मन से आदमी तब गिरता है जब झूठ कपट दुराचार का सहारा लेता है जब सत का या ईश्वर का या अपनी शुभकामनाओं का सहारा लेता है तो मन से आदमी उन्नत होता है जो कुछ उत्थान और पतन है सब मन से ही होता है मन ही नरकों में ले जाता है मन ही स्वर्ग में ले जाता है मन ही ब्रह्मलोक की यात्रा करता है और मन ही वृक्ष कीट पतंग घोड़े गधे सुकर तुक्कर के जन्मों में बैठ है इसलिए मन की रक्षा जो करता है उसकी सब रक्षा हो जाती है और मन को व्यथा मन को जो छूट दे देता है वो गिर पड़ता है मन में आया झूठ बोल दिया मन में आया ये कर दिया मन में आया सिगरेट पी ले मन में आया दारू पी लिया मन में आया उसके सामने देख लिया एक बार मन में आया किसी के सामने देखा तो दोबारा अभी आया धीरे धीरे विकार पैदा होंगे नीचे के केंद्रों में आएगा पतन हो जाएगा मन में आया संत समागम करे और उसको पोषण दिया बुद्धि तो उन्नत हो जाएगा मन में आया कि सामने देखे ये करे वो करे उसको पोषण नहीं दिया तो आप बच जाएंगे तो बुद्धि का उपयोग करके मन को उचित जगह भेजना ये जीव के कल्याण का मार्ग है बुद्धि का उपयोग छोड़कर मन में जैसा है ऐसा करने लगे जीव के विनाश का कारण है इसलिए बुद्धि में ज्ञान की आवश्यकता है मशीन को काम दिया जाता है और मनुष्य को ज्ञान दिया जाता है अगर मनुष्य में ज्ञान नहीं है तो मनुष्य पशु से भी बदतर हो जाएगा इसलिए मनुष्य को पहले ज्ञान की आवश्यकता होती है भक्ति मार्ग हो चाहे योग मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो चाहे संसार का मार्ग हो योग मार्ग में तो पहली शर्त है अहिंसा मन कर्म और वचन से किसी को दुख न देना किस बात का ख्याल रखना अस्त्य चोरी न करना ब्रह्मचर्य सत्य इस प्रकार के सदगुण होते तो थोड़ा सा ही योग थोड़ा सा ही ध्यान भजन आदमी को एकदम उन्नत कर देता है अगर यम नियम न पाले ये मन मन को रोकने का अभ्यास अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य नियम है इन नियमों को न पालकर कोई काम करता रहे भजन का तो बारह बारह साल लग जाएगा ईश्वर दर्शन नहीं होगा झूठ अब्रम्हचर्य अशुद्ध आहार फिर बारह साल तो क्या बारह जन्म भी बीत जाए ईश्वर दर्शन नहीं होता अगर इन नियमों का पालन करके अगर बारह दिन भी तुम चलो तो तुम्हे ईश्वर के द्वार तक का एहसास होने लगेगा शास्त्रों के नियमों को ठीक से पालकर कर तुम बारह दिन ही साधना करो आपको लगेगा तुम ईश्वर के करीब पहुंच गए महाराज ऋषि ने कह दिया तो सदा मूर्ख नहीं रहेगा मूर्ख तो पैदा होगा बोल दिया हो लेकिन सदा मूर्ख नहीं रहेगा समय पाकर देवदत्त को बालक पैदा हुआ उस बालक को बारह वर्ष की उम्र में देवदत्त ने यज्ञो आदि से संपन्न कर दिया और गुरु के वहां ज्ञान पढ़ने को भेज दिया पांच वर्ष की उम्र में यज्ञ हुआ और बारह साल तक की उम्र तक वो पढ़ता रहा लेकिन बारह साल की उम्र तक उसको अक्षर लिखना नहीं आया और उच्चारण करना भी नहीं आया सात सात वर्ष बच्चा स्कूल में पढ़े और एक अक्षर उच्चारण करने ना आए तो बाप की क्या हालत होती है बुद्धिमान बाप की उस बेटे का नाम रखा था उतर को बारह वर्ष की उम्र तक कुछ काला अक्षर भैंस बराबर मास्टर थक गए गुरुकुल के गुरु थक गए और बच्चे उनकी मजाक उड़ाते माँ के घर जब ये मुरतिया को बारह वर्ष को वापस आना पड़ा तो माँ बोलती इससे तो गंगा होता तो अच्छा रहता कि गोलोको में सिर तो नहीं नीचा होता ऐना करता तुम तो मुंगो ने बहरो जन्मे हो तो सारु अब क्या होगा महाराज दो चार साल और से अठारह साल का हो गया वो तथ्य फिर भी उसके वाचा खुली नहीं देवदत्त को स्मरण हुआ आया कि अठारह वर्ष पहले ब्राह्मण ने श्राप दिया था और बाद में कहा था कि विद्वान होगा ही तो का विद्वान होता ही नहीं थक गए डांटना फटकारना मारना समझाना पुचकारना लेकिन एक अक्षर उसको आए आखिर माने कुटुमियों ने महड़े मारे लड़की उसकी मजाक उड़ाते हुरियो हुते करते, सब तरफ से जब आदमी को बोल बोलने वाले होते हैं ना तो आदमी अंदर से कभी खिन्न हो जाता है उब जाता है दे योग से वो उथ उग गया और एक रात्रि को घर छोड़कर चल दिया माँ बाप खुश हो के अच्छा हुआ गया तो चलते चलते वो गंगा किनारा लेते लेते लेते भागीरथी के किनारे ऋषिकेश से ऊपर कोई सुंदर सुहावना प्राचीन आश्रम छोटा सा खाली पड़ा था वहाँ जा पहुँचा जानता तो कुछ नहीं था भूख लगी आश्रम के फल तोड़ के खाली पवित्र गंगा में स्नान किया और ऋषि जो तप करते थे ब्रह्म विचार करते थे उनकी पावन जगह के प्रमाणों थे वाइब्रेशन भी काम करते हैं हम फिल्म में जाते हैं तो क्षेत्र में कुछ न कुछ हल्के विचार स्वाभाविक आ जाते हैं? जब मंदिर में या कोई तपस्या की जगह पे जाते हैं तो आत्मा परमात्मा के या भगवत भक्ति के कुछ न कुछ विचार अपने आप आते हैं जिस बिस्तर पर तुम सोते हो अथवा जहाँ तुम नींद करते हो अथवा नींद की हुई चादर या शाल या वस्त्र बिछाकर तुम ध्यान करोगे जरूर झोंके आएगी मुझे नारायण ने बताया मेरे कहा तुम घोड़े में जाकर ध्यान किया करता है उन्हें जब भी भोहेरे में जान करने बैठता हूँ जिस दिन मेरी सोने की शाल बिछा कर नींद में जो शाल ओढ़ता हूँ वो शाल बिछा कर बैठता हूँ तो झोंके आते ही ध्यान नहीं लगता है मैं क्या इसीलिए नियम है कि जिस कमरे में सोता है आदमी उस कमरे में ध्यान नहीं होता और जो वस्त्र सोते समय पड़े है वही वस्त्र पहनकर ध्यान भजन में बरकत नहीं पड़ती है उसके परमाणु होते है नींद के परमाणु होते हैं तो जैसे आपके नींद के परमाणु आपके ध्यान वजन की बरकत को खा जाते हैं। ऐसे ही अशुद्ध वातावरण में अशुद्ध जगह पर रहने से आदमी के विचार थोड़े विकारी पैदा प्यार होते हैं और शुद्ध जगह पे जाने से आदमी के विचार ऊंचे होते हैं कई बार गलती होती और फिर वो बच्चे बच्चिया प्रायश्चित से अथवा माया भाई प्रायश्चित से भर जाते से भरते जब पवित्र वातावरण में होते पवित्र जगह पे होते जब हल्के वातावरण में हल्की जगह में जाते तो लगता है यही अच्छा है आप बीती कहो जग बी बापू आप बीती कहो दुकाने बेसो तारे लगे भाई कहे बराबर धमधमाइंधो करिये पे आटला लाखों कमायाटला कमाए तो आप उठे दुकान पर बैठते थे दुकान की गर्दी थे तो पता था धमाधम करो जब पूजा के रूम में बैठता था तो रोता था कि जिंदगी यूं ही बर्बाद हो रही है जब कभी साधु संत के समागम में जाता था तो लगता था कि आप जी सत्संग करे छा करे छतलो इमनो ने भी जानो उपकार आवा जाइए तो साधु समागम में जाते तो साधु को देख होता था की ये जिंदगी अच्छी है जब दुकान पे बैठते थे तो लगता था की दे धना धन भाई रोज रोज टोकता है तो अपने ये करके दिखाओ और जब पूजा में बैठते थे तो लगता था की उम्र ऐसे ही बीती जा रही है खान का बड़ा असर पड़ता था और कभी कभी तो राज दुकान को पूजा को छोड़कर घूमते थे कि कौन सा पोस्ट अच्छा एक बार तो तेल बाजार में खड़े रहे धरती ब्रांड वाले को देखा कि ऐसा बन जाए तो फिर सोचा कि बनने के बाद भी टाइम सर तो भोजन नहीं और मर जाने के बाद इधर ही पड़ा रहेगा फिर शेयर बाजार में गए माणिक जो फिर अंडा लिधा लिधा कूदेन तो टोपी उछाले लाकड़ा जीवी मोकल जे एक भाकड़ा लाकड़ा जीवी मोकल जे उनको भी देखा हमने सच बोलता हूँ आपको उधर गया फिर बुद्धि का उपयोग किया मन मन के अनुसार करो तो अलग बात है बुद्धि परिणाम पर नजर डालती है और मन समस्याओं के सामने बहता है मन ने देखा सुंदर दृश्य उधर आकर्षित हो गई आँखों ने उधर खींच लिया कोई आवाज सुनाई पड़ा गायन का कान उधर खींच लेंगे मन उसके साथ चला जाएगा जीव हलवाई की दुकान पर ले जाएगी मन उधर चला जाएगा तुम्हारा शरीर विकारों के तरफ ले जाएगा मन उधर चला जाएगा अगर बुद्धि का उपयोग कि विकार भोगने के बाद क्या एक खा लेने के बाद क्या ये झूठ बोलने के बाद आखिर क्या मिलेगा इस प्रकार का अगर बुद्धि का उपयोग करे आदमी तो मन व्यर्थ की चेष्टा से बच जाएगा जो अनुचित है वो अगर रुक जाए ये साधन हो जाएगा जो नहीं करना चाहिए वो न करे तो जो करना चाहिए वो स्वतः होने लगेगा जहाँ न जाना चाहिए वहाँ नहीं जाए तो जहाँ जाना चाहिए वहाँ स्वतः जाओगे जो न सोचना चाहिए उसको मत सोचो तो जो सोच विचार उत्पन्न होना चाहिए वो अपने आप होगा तो गलती को न दोहराने ऐसी ही अपने आप होने लगेगा साधना हो जाएगी की हुई गलती को रिपीट ना करें साधना हो जाएगी एक बार गलती हो गई समझ लिया कि गलती है आपका अनुभव है गलती है खराब है अब ये गलती ना हो आप महान हो जाएंगे लेकिन गलती हुई फिर करते रहे फिर करते रहे आपके हृदय की मन की शक्ति क्षीण हो जाएगी फिर आप लाचार बन जाएगी छूट टू न बीड़ी नहीं छूती दारू नहीं छूटतू खोटू नहीं छूटतू छूटे के में ने ना बाप नी था पर आदत पड़ गई, अधिक आदत पड़ जाने से आप अपने को कमजोर मानते वास्तविक में तुम कमजोर नहीं तुम्हारा तो परमात्मा के साथ सीधा संबंध सा है जहाँ से मन को स्फूर्ति ऐसी चेतना मिलती है जहाँ से आखे देखने की शक्ति लाती वो अंतर्यामी परमात्मा से तुम्हारा सीधा संबंध है तुम्हारा पत्नी के साथ इतना सीधा संबंध नहीं है पुत्र के साथ इतना सीधा संबंध नहीं है सतत संबंध नहीं है पुत्र कभी आपके पास होगा कभी कहीं होगा पत्नी कभी आपके पास होगी कभी कहीं होगी और उसका बॉडी आपके पास होगा तो उसका मन कहीं होगा लेकिन तुम्हारा तो परमात्मा के साथ सीधा संबंध है पत्नी छूट सकती है पति छूट सकता है धन छूट सकता है ऑफिस छूट सकती है लेकिन तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे ऐसी कभी नहीं छूटता है अरे तुम जीवित हो तब भी तुम्हारे साथ हो मरने के बाद भी वो परमात्मा तुम्हारे साथ है तभी तो दूसरे जन्म में जाने की शक्ति आती है परमात्मा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता और संसार का कोई भी संबंधी तुम्हारा सतत साथ रख नहीं सकता है चाहे कितना भी निकटवर्ती हो अरे तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा भाई बचपन छोड़ गया कहाँ रहा जवानी छोड़ के भाग गयी कहाँ रहे बुढ़ापा छोड़ के भाग जाएगा मौत आएगी तो ये शरीर छोड़ के शमशान में चला जाएगा तुम्हारा परमात्मा और तुम तो रहोगे अगर जान लिया तो साक्षात्कार हो गया नहीं जाना तो परमात्मा की चेतना लेकर फिर दूसरा जन्म होता है जैसे घड़ा है ना तो घड़ा कहीं भी रखो लेकिन आकाश उसका साथ नहीं छोड़ता है घड़े का साथ पानी छोड़ देगा घड़े का साथ भूमि छोड़ देगी घड़ा ऊपर उठाओ तो और घड़ा कुम्हार के घर से व्यापारी के वहाँ पहुँचाओ व्यापारी के घर से सेठ के घर पहुँचाओ सेठ के घर से नौकर के घर पहुँचाओ घड़ा घर घर बदल सकता है लेकिन घड़े में वे आकाश को छोड़ नहीं सकता ऐसे ये शरीर रूपी घड़ा घर बदल लेता है मम्मी के घर से ससुराल के घर ससुराल के घर से माए के घर दोनों के घर छोड़ के बाजार में बाजार छोड़कर आश्रम में आश्रम छोड़कर करिया पे करिया छोड़कर मुंबई में लेकिन तुम्हारा वो आकाश स्वरूप परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ता वो साथी तुम्हारा वो साथी सच्चा तुम्हारा है और वो सत्य स्वरूप है उसके संकल्प मात्र से अनंत अनंत ब्रह्मांड स्फूरित होते हैं ऐसा सत्य स्वरूप है तो तुम्हारा मन अगर सत्य का अनुष्ठान करता है तो परमात्मा प्रसन्न होते है तुम्हारी शक्ति बढ़ती है और तुम्हारा मन अगर झूठ के तरफ लगता है और बुद्धि उसको सहयोग दे देती है तो तुम्हारी वाणी में कोई दम नहीं तुम्हारा कोई आदर नहीं तुम टांगे जाते हो माताओं के गर्भ में फिर सत्य समान तप नहीं झूठ समान नहीं पाप जिसके हृदय सत्य है उसके हृदय आप महाराज उठ ने संकल्प कर लिया उस सत्य की उपासना करने वाले ऋषि के आश्रम में रहा था जाकर ऋषि देव हो बैठे थे आश्रम सुना पड़ा था अभी भी हरिद्वार के ऊपर गंगा किनारे कई ऐसे छोटे मोटे आश्रम सुने पड़े हैं कोई एक आद चौकीदार है या एक आध कोई व्यक्ति भगत संभालता है अभी भी छोटे मोटे ऐसे आश्रम हमने भी देखे तो महाराज वह वहाँ बगेड़े बगे आते शेर भी आ जाते है इसीलिए कोई रह नहीं पाता तो उत्त जो संसार से हार चुका था सब ठूठ करते थे जवानी थी संयम था कुछ जमाने में इतने पिक्चर या इतने विकारी चित्र नहीं थे ताकि लड़का जवान होने के बदले सीधा बूढ़ा हो जाए आजकल तो युवक और युवतिया जवानी का सामर्थ्य का एहसास करे उसके पहले उनकी वीर ग्रंथिया उत्तेजित होकर लीकेज हो जाती है बल नहीं रहा के शेर के सामने बैठ सके बल नहीं रहा के अकेले पैदल यात्रा कर सके बल नहीं रहा विघ्न बाधाओं के सिर पर पैर रख सके क्योंकि उनकी वीर ग्रंथि टूट पड़ती है जो मजबूत होनी चाहिए 20 बाईस साल तक अनलिकेज होनी चाहिए वो छोटी उम्र में लीकेज हो जाती है ना फिर वो आदमी दुर्बल मन के हो जाते हैं उनकी नस नाड़िया कमजोर हो जाती है उनकी बुद्धि का बल मारा जाता है इसलिए बच्चों को रुपए पैसे देना ये कोई बड़ी चीज नहीं है बच्चों को सर अच्छे संस्कार देना ब्रह्मचर्य की पुस्तक उसका ज्ञान भरना युक्ति से समझो बच्चों को बहुत कुछ देना कथा में देवी पुराणा कहती की गु कह कह तथ्य उस ऋषि के आश्रम में रहा उसने और तो कुछ जानना नहीं था काला अक्षर भैंस बरा था क्यों उसके मन में हुआ की कुछ भी हो मैं सत्य का त्याग नहीं करूंगा सुबह गंगा स्नान करता दोपहर को भूख लगती कंदमूल मूल लेता जंगल से कभी पेड़ के पके फल मिलते वो खा लेता हाँ गंगा जी की लहरों को देखता रहता आगे नींद तो सो गया लगी भूख तो खा लिया लगी ठंडी तो कुछ ओढ़ लिया ताट फाट करता लगी प्यास तो गंगा पी लिया और कुछ नहीं करता था जीवन में जब कैसे करना उसे पता नहीं ध्यान कैसे करना पता नहीं वो मवन तो उसे दूर था उत्पाद जीवन में ये नहीं था कि स्वाध्याय किसको बोलते हैं, प्राणायाम किसको को बोलते ये उसको पता नहीं था इतना महामूर्खता वी आई पी कोटा का लेकिन जिस की जगह पे रहा था कोई सत्य में रमण करने वाले महापुरुष के प्रमाणों में रहता उसने संकल्प किया कि मैं सत्य मैं चाहे कुछ हो जाए ध्यान से सुनेगा का था। मैं सत्य बोलूंगा चाहे कुछ हो जाए महामूर्ख ने सत्य बोलने का संकल्प किया देव योग से पाठ वेद से उस पुराण का अनुवादक अलग अलग होते न तो कुछ लिखने में या कुछ कहानी को बताने में थोड़ा फेरवार एक एक जगह पर इस ढंग से वो कथा आई है कि किसी हिरणी को व्याघ्र ने शिकारी ने पाण मारा और हिरणी वहाँ से जहां बैठा था वहा से भागकर कहीं कही झाड़ी में जा छुपी दूसरे अनुवादक के उसमें आया कि कोई सुकरी जंगल में सुकर भी होते हैं भूंड सुवर, तो कोई सुवरी को बाण मारा था एक जगह पर आया है कि हिरणी को हिरणी हो या सुवरी हो बाण लगा किसी प्राणी को ए मार लो तो उसने उसकी आवाज आई फिर सुकरी की अथवा हिरणी की तो ऐ आवाज सुनकर उसके मुँह से भी ए निकल पड़ी अब एकांतवास में ओचिंती उसके मुंह से अ निकल पड़ी तो ऐ सारस्वत मंत्र सरस्वती उड़ी जाने का बीज मंत्र है हकीकत में बीज मंत्र है लेकिन जो निष्काम भाव से स्वाभाविक और सत्यनिष्ठ रहता है वो बीज मंत्र को पूरा नहीं जानता केवल ऐ निकल पड़ा ऐस की आवाज सुनकर मजाक करने लगा ऐ जैसे बच्चे होते ना रिपीट कर देते न किसी हसी को किसी प्रसंग को ऐ ए करने से कंठ रूप पर आंदोलन पैदा हुए मानो सरस्वती देवी प्रसन्न हो गई वो नारी खुल पड़ी उसकी ऋषि का वरदान सत्य जगह पर रहना गंगा का स्नान ब्रह्मचर्य व्रत फल फूल और कंद मूल का आहार इन सबने मानो के साथ बुराया और सरस्वती मंत्र की मानो सिद्धि हो गई अम मंत्र है तो आयम जो है सारा सबसे बीज मंत्र है वो तो ऐ करते उसका एम हो गया अन जाने में उसकी वो नाड़ी खुल गई जिससे विद्या है सारी विद्याएं प्रकट होती है और यही कारण है कि जो महापुरुष लोग ध्यान भजन करते वो स्कूली या कॉलेजी विद्या न होने पर भी संस्कृत के पाठ पुस्तकों का अध्ययन न होते हुए भी ऐसे पुरुष जब बोलते हैं, तो मानो शास्त्र आ गए हैं, मानो वेद खड़े हो गए मूर्तिमंत मानो ऋज्जाएं उनकी सेवा में लग गई ऐसे पुरुष भी होते हैं उनको हमने तो देखा है आपने किसी को देखा हो तो देखा हो न देखा हो तो न देखा हमने देखा लोगो, ऐसे लोगों को ऐसे आदमी को मैं जानता हूँ जिन्होंने स्कूल की कोई किताबें खास नहीं पीड़ी इन मीन और तीन और सारा ज्ञान प्रकट होकर बिना किताबों के चल पड़ती गाड़ी जयराम जी की तो मानना पड़ेगा कि परमात्मा सत्य स्वरूप है उसमें जो सच्चाई से रहता है उसकी विद्या प्रकट हो जाती है नहीं तो रहते रहता सर्टिफिकेट लेकर घूमते वो आदमी भी ऐसे अनपढ़ के आगे कुछ नहीं है एनमे के सर्टिफिकेट लेकर भी खड़े हो जाए एमबीबीएस वाले भी खड़े हो जाएं लेकिन महात्मा अगर रोग के लिए कुछ निदान सोचे और ऐसे कुछ बोल दे तो एमबीबीएस वाले के कुटुम को भी शांति मिल सकती है ऐसा उनके द्वारा घटना घटती हुई हमने देखी है आपने देखी न देखी आपकी मर्जी की बात है जैसी कृष्ण कहते हो महाराज उसकी सरस्वती प्रकट हो गयी विद्या प्रकट हो गई इतने वो व्याघ्र जिसने बाण मारा था सूर्य को वो भागता भागता आया और पूछा हे ऋषिवर तुमने सत्य व्रत लिया ही, हमारे पूरे गांव में खबर पड़ गई इसलिए गांव के लोग तुमको सत्यव्रत के नाम से पुकारते हैं और तुम्हारा आदर करते हैं। मेरा व्यवसाय